किने कहते सूर्य सूर्य देव की दो पत्नियां थी एक का नाम था संधिया और संधिया जो थी संधिया, संधिया से दो बेटा हुए एक का नाम था श्राद्ध देव और दूसरे का नाम था यम और जो संधिया की पुत्री थी जिसका नाम था यमुना तो ये तीन बच्चे जो हैं देवी संधिया से हुए और सूर्य देव की जो दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था छाया छाया से दो पुत्र दो पुत्र में एक पुत्र शनीचर शनिदेव और दूसरे कौन हुए सावरणी मनु और इनकी भी एक बेटी है जिसका नाम था तप तप्ती जिसे सूर्वचला भी कहते हैंगे पराश्र संहिता के अनुसार ये हमारा ग्रंथ है इसमें लिखा है कि जब हनुमत लाल जी सूर्यदेव से शिक्षा लेने के लिए गए थे तो उस समय हनुमान जी को सूर्यदेव ने सारी शिक्षा तो दे दी तो अब हनुमान जी को ग्रस्थी शिक्षा देनी थी तो अब हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे गरस्ती शिक्षा कैसे दी जाए, छाया से पैदा हुई थी और हनुमंत लाल जी का इन्हें सूर्यचला से विवाह करवा दिया और फिर सूर्यदेव ने हनुमान जी को गृहस्थी आश्रम की शिक्षा दी तो शिक्षा पूर्ण हो गई हनुमान जी की सूर्य चला तप करने के लिए चले गई हनुमान जी पुनः सूर्य लोक से नीचे आ गए और ब्रह्मचारी बन गए तो अब हम जो है, जो की सत्रवी पत्नी है, जिनका नाम है इनसे पैदा हुए की पुत्री जिसका नाम था रचना जिनका त्वस्ता मुनि के संग विवाह किया इसी प्रकार से देवी रचना के दो बेटा हुए विश्व विश्वरूप और सनीवेश, श्री सुखदेव गो स्वामी जी कहते परीक्षत यही त्वष्टा तो मुनि के बेटा विश्वरूप देवताओं के पुरोहित हुए यह सुनकर तो परीक्षा महाराज जी चौंक गए परिक्षित महाराज जी कहते देवताओं के गुरु तो बृहस्पति जी महाराज हैं तो विश्वरूप उनके गुरु कैसे बन गए तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित एक समय देवराज इंद्र स्वर्ग में अफसराओं का नाच गाना देख रहे थे उस समय गुरुदेव जी आए अब हुआ यह कि जब गुरुदेव जी आए तो अपने गुरु को अनदेखा कर दिया उस समय गुरुदेव ने कहा वारे वाज चेला हमसे होशियारी तो बृहस्पति जी रूट चले गए क्योंकि इंद्र ने सोचा अभी गुरुदेव को देख देख लिया है आसन से उतरना पड़ेगा नाच गाना छोड़ना पड़ेगा इनकी सेवा करनी पड़ेगी तो अनदेखा कर दिया बहुत बड़ा पाप बताया गया हैगा अपराध बताया गया है आज भी कुछ लोग ऐसा करते हैं अपने गुरु को देखकर अनजान बन जाना हाँ अनजान या अपराध बताया गया देखो कितना बड़ा अपराध देवताओं को भोगना पड़ेगा इतना बड़ा अपराध है कि गुरुजन को देखकर अनजान बन जाना उन्हें प्रणाम नहीं करना आप गुरु को प्रणाम करो या ना करो उससे गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आप सोचो कि आपके साथ क्या हो रहेगा जैसे देवराज इंद्र ने अनदेखा अपने गुरु को कर दिया बृहस्पति जी ने कहा चला हमसे उच्चारी लूट कर चले गए तो बड़ा ढूंढा कहीं भी बृहस्पति जी का नहीं पता लगा तो सारे देवता चिंता मगन और सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए बोले अब हमें मार्गदर्शन कौन देगा तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा देखो जब तक तुम्हारे गुरुदेव नहीं मिलते तब तक तुम त्वष्टा मुनि के बेटा विश्व को अपना गुरु बना लो अब तो ये सारे देवता विश्व जी के पास गए और विश्वरूप से प्रार्थना करने लगे कि आप हमारे पुरोहित बन जाए तो विश्वरूप ने कहा देखो मैं प्रोहितिक कर्म करता नहीं हूँ क्योंकि प्रोहितिक कर्म करने से पुण्य का नाश हो जाता हैगा और नहीं तो मैं भिक्षा मांगता हूँ तो देवताओं ने पूछ लिया कि आप प्ररोहित कर्म करते नहीं हो भिक्षा मांगते नहीं तो अपनी जीविका कैसे चलाते हो तो विश्व ने दो बात कही एक शिला और दूसरी ऊंच शिला किसको कहते हैं कि जब खेती लगती है अन लगता है खेतों में और जब फसल पक जाती है तो बैलगाड़ियों पर उस फसल को रखा जाता है बाजार भेजने के लिए इस तरह से कुछ दाने खेतों में गिरे होते हैं तो विश्वरूप किया जाते थे इन्हें उठाकर लेकर आ जाते थे इसको कहते शिला उन दानों को चुनकर लेकर आ जाते हैं जितना भोजन बनता उन दानों का बना के खा लेते थे इसको कहते शिला अब ऊच किसको कहते हैं कि जब बाजार में अन्न जाता है बिकता है और संध्या के समय दुकानें बंद हो जाती है तो कुछ अन्न के दाने आपने देखे होंगे गिरे पड़े होते होंगे इसको कहते ऊच, विश्वरूप जाते थे उन दानों को चुनकर लेकर आ जाते थे उसी का भोजन बनाकर पा ले थे तो विश्वरूप ने कहा देखो ना तो मैं पुरोहित कर्म करता हूँ और ना ही तो मैं भिक्षा मांगता हूँ मैं तो अपनी जीवी का इसी प्रकार से निर्भय करता हूं। तो उस समय देवताओं ने बड़ी प्रार्थना करी तो विश्वरूप ने कहा ठीक है जब तक आपके गुरुदेव नहीं मिल जाते तब तक मैं आपको दर्शन देता हूं। अब तो हुआ ये विश्वरूप ने देवराज इंद्र को नारायण कवच धारण करवाया तो श्रीमद भागवत महाप्राण के छठे स्कंद के अध्याय आठ में ग्यारह से अपना बाईस श्लोकों के अंदर बड़ा सुंदर नरण कवच का वर्णन दिया गया है आप लोग विस्तार से देख सकते हैं अब हुआ ये कि एक दिन क्या हुआ कि विश्वरूप देवताओं के लिए यज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे दृवित भेज बदल कर आए और द्वित्य ने विश्वरूप से कहा कि हे विश्वरूप तुम देवताओं के लिए यज्ञ कर रहे हो हम भी तो तुम्हारे कुछ लगते हैं हम तुम्हारे मामा लगते हैंगे इसलिए हमारे लिए भी कुछ करो तो उस समय विश्वरूप ने कहा मामा जी अब चिंता ना करें मैं यज्ञ में भाग आप लोगों को भी दूंगा अब वक्त तो हुआ ये कि विश्वरूप यज्ञ कर रहे हैं देवराज इंद्र विराजमान हैं तो उस समय विश्वरूप जोर से तो आहुति देता था इदम इंद्राय स्वाहा पर आस्ते से कह देता था इधम मम असुराय स्वाहा तो देवराज इंद्र विचार करते थे कि इदम इंद्राए स्वाहा तो हमें समझ में आ रहा है पर इधम मम किसे आहुति दे रहे हैं तो देवराज इंद्र समझ गए कि गुरुदेव कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं उस समय देवराज इंद्र ने चमचमाती हुई तलवार निकाली और विश्व के तीन सरों को काट दिया विश्व के तीन सर थे एक सर से विश्वरूप सोमरस पीता था दूसरे सर से विश्वरूप मदिरा पीता था और तीसरे सर से विश्वरूप अन्न था तीनों सरों को काट दिया इस तरह से जब इंद्र ने सर को काटा तो हुआ क्या इंद्र के पीछे ब्रह्मत्या लग गई अब महाराज हुआ ये कि विश्व रूप के, के सोमरस पीने वाले सर से कबूतर की उत्पत्ति हुई और मदिरा पीने वाले सर से चटक का जन्म हुआ और तीसरा जिससे अन्न खाते थे इस सर से तीतर की उत्पत्ति हुई अब हुआ कि इंद्र को तो ब्रह्मत्या